श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी तुरानंद जून उन्नीस ईस्वी में उन्हें पश्चिमी प्रांत से आमंत्रण मिला वेदांत प्रचार के लिए वहां आकर पहले तो वे भूमिदात्री कुमारी बुक के साथ लॉस एंजल्स और बाद में 26 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। दोनों ही स्थानों पर उन्हें प्रभावशाली धर्म प्रचारक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई वे वहां अधिक दिन तक नहीं रह सके शीघ्र ही दो अगस्त सौ ईस्वी में वे चात्र के साथ आश्रम स्थापन के लिए चल पड़े मिनी बुक का भूदान स्वीकार कर लेने पर भी उन लोगों को भूमि की अवस्थिति तथा स्वरूप के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी वे लोग सैन फ्रांसिस्को से रेल द्वारा अंतिम स्टेशन सैन हिजे पहुंचे और वहाँ से चार घोड़ा गाड़ियों द्वारा ४० मील का पहाड़ी रास्ता तय करते हुए सैन एंटोन की घाटी में उतरे उन्होंने देखा कि घाटी का एक अंश बहुत ही ऊँचा नीचा तथा ओक पाइन आदि वृक्षों से भरा है और दूसरा अंश समतल तथा घास फूस से भरा है दूरी पर चिर हिममंडित शियरा निवाडा पर्वतमाला है घाटी शीतकाल में अत्यंत शीतल तथा ग्रीष्मकाल में अत्यंत उष्ण रहती थी शीतकाल में थोड़ी वर्षा होती थी पर शीघ्र ही सब सूख जाता था। आश्रम भूमि से होकर बहने वाले सोते में भी जल का एक बुंद तक नहीं रहता था पीने का पानी चार मील दूर से लाना पड़ता था ४८५ बीघे में विस्तृत आश्रम भूमि में लकड़ी के एक घर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था इस आश्रयहीन जलहीन निर्जन प्रदेश में रहने से इन सुख में पले अमेरिकी लोगों की मृत्यु निश्चित थी इसी दुश्चिंता से व्याकुल हो तुरानंद ने एक छात्र से कही दिया तुम लोग हमें यह कहाँ ले आए हो उनका भाव समझ न पाकर एक छात्रा ने कहा स्वामी जी आप तो हसास हताश हो गए हैं क्या आप जगन पर से विश्वास खो बैठे जिस सन्यासी ने अपना सारा जीवन कठोर तपस्या में बिताया है अपने छात्र छात्राओं के प्रति उनके हृदय की करुणा को समझ पाना भला एक अमेरिकी महिला के लिए कैसे संभव था परंतु हरि महाराज ने उस छात्रा की बात का अनुमोदन करते हुए कहा तुम में क्या विलक्षण विश्वास है आज से तुम्हारा नाम श्रद्धा होगा इस प्रकार शांति आश्रम का सूत्रपात हुआ नवागतों ने मिलकर कुछ तम्भू खड़े किए उन्हीं में से एक में भूमि पर काठ की पटरियाँ बिछाकर स्वामी तुरानंद के निवास की व्यवस्था हुई धीरे धीरे कच्चे ईटों तथा लकड़ियों की सहायता से और भी कुछ कमरे तैयार हुए आश्रम के सभी कार्यों में स्वामी तुरयानंद उत्साह देते तथा स्वयं भी भाग लेते थे किसी के मना करने पर वे कहते मेरे स्वयं न करने पर ये लोग कैसे सीखेंगे सभी के मिलजुल कर करने से काम जल्दी पूरा हो जाता है एक दिन लकड़ी काटते समय असावधानी के कारण उनके नाक में चोट लग गई और खून बहने लगा इस पर हंसते हुए उन्होंने कहा मुझे और भी अच्छा लकड़हारा बनना होगा स्वामी तुरानंद के जीवन तथा वाणी से प्रेरित ही शांति आश्रम के सभी लोग तपस्या एवं अध्ययन आदि में तल्लीन हो गए प्रातःकाल स्नान के पश्चात शीतकाल में धूनी जलाकर कमरे में तथा ग्रीष्मकाल में वृक्ष के नीचे ध्यान चलता था ध्यान के पूर्व संस्कृत में मंत्र पाठ तथा उसकी व्याख्या होती थी एक घंटा ध्यान करने के बाद सभी मिलकर रसोई तथा आश्रम के अन्य कार्यों में लग जाते थे आठ बजे जलपान के बाद पुनः कार्य चलता था फिर दस ग्यारह बजे राजयोग या गीता आदि के पाठ के बाद पुनः एक घंटे तक ध्यान होता दोपहर को एक बजे मध्यान्ह भोजन और संध्या को सात बजे सांध भोजन होता इसके बाद सांध ध्यान होता था मातृभाव में तन्मय हरि महाराज सभी को सभी अवस्थाओं में जगन माता का स्मरण करा दिया करते थे जब कोई सांसारिक विषयों पर वार्तालाप में लगा रहता तो उसे उनकी हरिओम की ध्वनि क्रमशः अपने निकट आती सुन पड़ती और साथ ही उसका चिंतन प्रवाह माँ की ओर मुड़ जाता वे कहते आश्रम में केवल माँ की ही बातें माँ की ही चिंतन चलता रहे